एक दलित की आत्मकथा बात 1980 के आसपास की है मैं और मेरी पत्नी चंदा राजस्थान भ्रमण के बाद दिल्ली होकर चंद्रपुर महाराष्ट्र लौट रहे थे जयपुर से पिंक सिटी एक्सप्रेस में सीट मिली थी पास की सीट पर एक संभ्रांत परिवार पति पत्नी और दो छोटे बच्चे बैठे थे जयपुर से दिल्ली जा रहे थे बातचीत में पता चला कि पति किसी मंत्रालय में अधिकारी है सामान्य बातचीत चल रही थी सहज और सुखद वातावरण था राजस्थान की खूबसूरती पर चर्चा चल रही थी मेरी पत्नी और अधिकारी की पत्नी घुल मिलकर बातें कर रही थीं स्त्रियों में अपरिचय की दीवार जल्दी टूटती है अचानक बातचीत के बीच विषय बदल गया अधिकारी की पत्नी ने मेरी पत्नी से पूछा बहन जी आप लोग बंगाली हैं मेरी पत्नी ने सहजता से उत्तर दिया जी नहीं उत्तर प्रदेश के हैं मेरे पति ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर महाराष्ट्र में पोस्टेड हैं। कौन जात हो अधिकारी की पत्नी ने दूसरा सवाल दागा प्रश्न सुनते ही मेरी पत्नी का चेहरा फक पड़ गया और वो मेरी ओर देखने लगी सारा माहौल बिगड़ गया था जैसे अचानक स्वादिष्ट व्यंजन में मक्खी गिर गई हो जब तक मेरी पत्नी कुछ उत्तर देती मैंने उत्तर दे दिया भंगी भंगी शब्द सुनते ही सन्नाटा छा गया रास्ते भर दोनों परिवारों में कोई संवाद नहीं हुआ एक ऐसी दीवार बीच में खड़ी हो गई थी जैसे हमने किसी चोर दरवाजे से घुसकर उनकी हंसी खुशी में खलल डाल दी थी माहौल बोझिल हो गया था बहुत तकलीफ देह हो गई थी यात्रा ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं बचपन से लेकर आज तक न जाने कितने दंश जिस्म पर ही नहीं मन पर भी चुभे हैं इस घृणा द्वेष के पीछे कौन से ऐतिहासिक कारण हैं जब जब भी वर्ण व्यवस्था को आदर्श मानने वाले और हिंदुत्व पर गर्व करने वालों से पूछता हूं तो सीधे उत्तर देने की बजाय वे बात को अक्सर टाल जाते हैं या नाराज हो जाते हैं ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कहेंगे लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे कि आदमी को जन्म के आधार पर मानवीय सम्मान से वंचित रखना किसी भी तरह न्याय नहीं है सवर्णों के मन में कई प्रकार के पूर्वाग्रह हैं जो आपसी संबंधों को सहज नहीं होने देते मेरा जन, जन्म जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के बरला गांव में हुआ था बरला गांव में त्यागियों का बाहुल्य है शक्ति संपन्नता पर उनका हक है गांव की 35 प्रतिशत जमीन पर त्यागियों का कब्जा था जहां हम रहते थे लगभग 30 परिवारों का बगड़ था गांव के पश्चिम में तीन ओर से एक बड़े से जोहड़ ने सीमा बांध रखी थी इस बगड़ की उसके बाद कुछ परिवार मुसलमान जुलाहों के थे उसी बगड़ में हमारा परिवार रहता था पांच भाई एक बहन दो चाचा एक ताऊ का परिवार चाचा और ताऊ अलग रहते थे घर में सभी कोई ना कोई काम करते थे फिर भी दो वक्त की रोटी ठीक ढंग से नहीं मिल पाती थी तगाओं के घर में साफ सफाई से लेकर खेतीबाड़ी मेहनत मजदूरी सभी काम होते थे ऊपर रात बेरात बेगार करनी पड़ती थी बेगार के बदले में कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था बेगार के लिए ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी गाली गलौज प्रताड़ना अलग नाम लेकर पुकारने की किसी को आदत नहीं थी उम्र में बड़ा हो तो ओ चूड़े बराबर या उम्र में छोटा है तो अबे चूड़े के यही तरीका था संबोधन का हमारे मोहल्ले में एक ईसाई आते थे नाम था सेवक राम मसीही चूड़ों के बच्चों को घेर कर बैठे रहते थे पढ़ना लिखना सिखाते थे सरकारी स्कूलों में तो कोई घुसने नहीं देता था सेवक राम मसीही के पास सिर्फ मुझे ही भेजा गया था भाई तो काम करते थे बहन को स्कूल भेजने का सवाल ही नहीं था मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरों बिना टाट चटाई वाले स्कूल में अक्षर ज्ञान शुरू किया था एक दिन सेवक राम मसीही और मेरे पिताजी में कुछ खटपट हो गई थी पिताजी मुझे लेकर बेसिक प्राइमरी विद्यालय गए थे जो कक्षा पांच तक था वहां मास्टर हरफूल सिंह थे उनके सामने मेरे पिताजी ने गिड़गिड़ा कर कहा था मास्टर जी थारी मेहरबानी हो जाएगी जो महारे इस जाकत बच्चा को भी दो अक्षर सिखा दोगे तुम्हारी मेहरबानी हो जाएगी जो मेरे इस बच्चे को भी दो अक्षर सिखा दोगे मास्टर हरफूल सिंह ने अगले दिन आने को कहा था पिताजी अगले दिन फिर गए कई दिन तक स्कूल के चक्कर काटते रहे आखिर एक दिन स्कूल में दाखिला मिल गया उन दिनों देश को आजादी मिले आठ साल हो गए थे गांधी जी के अछूतोद्धार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी सरकारी स्कूलों के दरवाजे अछूतों के लिए खुलने शुरू तो हो गए थे लेकिन आम जनता की मानसिकता में कोई विशेष बदलाव नहीं आया था स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था वह भी जमीन पर अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे